अथर्ववेदिया वेदिया मांडू उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ अलात शांति प्रकरण का छियासी कार्य का विचार कर रहे थे दो 278 अठहत्तर टू सेवन एट इसमें कहा गया बिनयो विनय है प्राकृत उच्यते दम प्रकृति दांतवाद एवं विद्वान समंग्रजेत विप्राणाम ही विनय अभिनय स्वभाव ऐसा अर्थात आत्मस्थिति तो ज्ञानियों का यही स्वभाव है कि आत्मस्थिति है और आत्मस्थिति अगर हो गया मन स्वाभाविक रूप से स्थिर रहेगा तो समह प्राकृत उचित प्राकृत स्वाभाविक उनका समह भी स्वाभाविक दम प्रकृति दांतत्व स्वाभाविक दांत अर्थात इंद्रिय दमन ये तो ये स्वाभाविक रूप से दम अर्थात उपरम ये सब तिथिक इत्यादि ति सब ले लेना एवं इसी प्रकार के विद्वान समम प्रजेत अर्थात इसी प्रकार के रहता है स्वाभाविक रूप से सम इत्यादि इसका स्वभाव हो जाता है भाष्य में ब्राह्मणानम अर्थात विनय अर्थातत्व का अर्थ कहते हैं अर्थात जो स्वभाव स्वावस्थिति रहना है वो स्वाभाविक स्थिति विशेष तो नीत नीत अर्थात प्राप्त तो इनका जो स्वाभाविक आत्म आत्मस्थिति स्वाभाविक है ठीक आगे यद अवस्थानम ऐसा विनय विनय शब्द का अर्थ कह दी आत्मस्वरूपेण अवस्थानम ये उनके लिए स्वाभाविक होता है एक नंबर टिप्पणी विशेषेण नयति अवनयति अवधीरयती अविद्या तत्प्रयुक्त व्युत्पत्नय स्वरूप अवस्थान कहीं विनय शब्द तो शिष्य के लिए व्यवहार होता है और विनय का साधारण अर्थ कहते देते हैं कि अर्थात तो अहंकार रहित तो हो जाना अहंकार रहित तो हो जाना ये शिष्य का लक्षण है इसलिए विनय शिष्य को कह देते है अभी यहाँ ज्ञानी का स्वभाव को विनय कहते हैं तो इसका अर्थ टीका टिप्पणी में कहते हैं विशेषण नयति नयति अर्थात तो अवनयति अवनयति का अर्थात तो नीचे करवा देता है तो इसका अर्थ कहते हैं अवधि रि अवधी रि अर्थात तो उसको तिरस्कार कर देता है हटा देता है तो नयति अवनयती तिरस्करोती अवधी रिका अर्थ तिरस्करोती तिरस्कार कर देता है हटा देता है किसको हटा देता है अविद्या तत्प्रयुक्तम तो अविद्या का जो कार्य है ये जगत द्वित इसको हटा देता है इति तो स्वरूप स्थिति यही हो गया विनय स्वरूप स्थिति हो गया तो फिर जगत की सत्ता ही नहीं रहा जगत हट गया जगत का कोई अर्थात तो प्रभाव नहीं है खाली दिखेगा मात्र उसका प्रभाव नहीं रहेगा टीका में तम विनय विवृण जो श्लोक में कहा गया विपराण स्वभाव है विनय उसका विवरण भाष्य में प्रथम पंक्ति में दिया है यदतद आत्मस्वरूपेण अवस्थान एस विनय आत्मस्थित यही विनय है आगे भाष्य में समोपकृत स्वाभाविक उच्य समो, स्वाभा समो ज्ञानियों का सम ये भी प्राकृत प्राकृतता स्वाभाविक अर्थात तो तो कुछ पदार्थ सामने में दिखे जाने से उनका मन में कोई विक्षेप विचलन भी होगा ये नहीं होगा दमोपि अभी आगे भाष्य में दमो अभी प्रकृति दांतत्वात स्वभावत एवं उप शांत रूपवात ब्रह्मण दमो अभी ऐस अर्थात वही आत्मस्थिति क्यों कहते हैं प्रकृति दांतत्वात स्वभावत एवं उपशांत रूपवात प्रकृति प्रकृति दांत दो नंबर टिप्पणी दे दिया प्रकृति अर्थात स्वभाव स्वभावत एवं शब्दादि विषय शु अप्रवर्तमान इंद्रिय स्वभावत और शब्दादि विषय में नहीं जाएगा स्वभाव से ही शांत रहेगा अर्थात कितने भी विक्षेप पदार्थ विषय सामने में आ जाने से भी उनका अंदर में वो रोलू पता अर्थात वो चांचल्य नहीं होगा दमो भी प्रकृति दांतत्वात श्लोक में दिया प्रकृति दांतत्वात उसका अर्थ कहते हैं स्वभावत एवं उपात रूपत् स्वाभाविक रूप से उपांत उपात अर्थात तो उप हो गया ब्रह्मण यही ब्रह्म का वास्तविक स्थिति है एवं यथोक्तम स्वभाव उपशांतम ब्रह्म विद्वान समम आगे उपट गया सम मुप शांति मुह के आगे प चाहिए स्वाभाविकी ब्रह्मस्वरूप व्रजेत ब्रह्मस्वरूप अवतिष्ठत यथोक्तम स्वभाव ब्रह्म मतलब यथोक्त स्वभाव हो गया क्या कहते हैं उपशांतम ब्रह्म विद्वान तो उपशांत अर्थात शांत स्वभाव को प्राप्त तो हुआ विद्वान समम उपशांति स्वाभाविकी उसका जो सम है उपशांति स्वाभाविकी स्वाभाविक ही अर्थात और, और कुछ विचार लगा, कर लगा करके उसको शांत करना पड़ेगा ये नहीं है साधक अवस्था में विचार लगा करके शांत करना पड़ेगा इसमें इंद्रिय नहीं चलना चाहिए इसमें इंद्रिय नहीं चलना चाहिए ये लक्ष्य के लिए प्रतिकूल है इस प्रकार के साधक अवस्था में किंतु ज्ञानी के लिए कहते स्वाभाविक उसका इंद्रिय चलेंगे ही नहीं जब वो चलाएगा तब चलेंगे साधक अवस्था में उसको रोकना है मत चलो ज्ञानी के लिए उसको चलो कहेगा तभी जाकर के ऐसा थोड़ा ऊपर स्थिति पांच छह स्थिति में ऐसे होगा पंचम में चतुर्थम में तो चलता रहेगा धीरे धीरे घट जाएगा ब्रह्मस्वरूपम ब्रजेत ब्रजेत अर्थात ब्रह्मस्वरूप अवतिष्ठते इत्यर्थ ब्रजेत विधिलिंग का रूप अर्थात तो इस प्रकार के रूप को प्राप्त करे कोई विधान किया जाएगा वो नहीं है कहते हैं ब्रह्मस्वरूप अवतिष्ठते अवतिष्ठता आत्मनिपद कैसे हो गया समग प्रविभ्य अवपूर्वक अबपूर्वक आत्मनिपद हो जाएगा तो इसलिए अवतिष्ठते कहते हैं कि आत्मनिपद प्रयोग करते हैं अर्थात तो दूसरों के लिए अवतिष्ठते ऐसा नहीं है अपने लिए अर्थात स्वाभाविक स्थिति में वो रहता है ब्रजत का तो का अर्थ अवतिष्ठती मतलब अर्थात अवतिष्ठतेष्ठती स्वाभाविक रूप में इस प्रकार के रहता है ये इंद्रियो का जो इंद्रिय जड़ पदार्थ होते हैं जड़ पदार्थ में जड़त्व तो रहता है जड़ोत्व को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इनर्शिया इनर्शिया का क्या है अगर खड़ा है तो खड़ा रहेगा और चलता है तो चलता रहेगा अभी इंद्रियो में भी वो जड़त है इनर्शिया है तो इंद्रियों का स्वभाव क्या है खड़ा रहे ना चलते रहेना वो चलते रहेंगे तो अर्थात वो चलते रहेंगे ये न्यूटन जो चीज कहा ना कुछ नया नहीं कहता है सब चीज पहले ऐसे में है तो आपको उसको बंद करना पड़ेगा नहीं तो उसका स्वभाव है चलना तो आप उसको बंद करेंगे तो ये बंद करना इसी से दुख होता है गर्मी होता है कठिन होता है इसलिए क्यों बंद करना वो चलते रहते हैं, तो चलते रहेगा तो फिर कभी आगे मतलब स्थिति उन्नति नहीं होगा इसके लिए उसको रोकना पड़ेगा अभी रोकते रोकते इतना उसको खड़े होने का आदत बना देगा अभ्यास करते करते फिर आगे उनको कहना पड़ेगा अब चलो वो चलेगा और जब बुद्धि में वो धीरे धीरे वो घट जाएगा कि इसको चलना क्यूं और है फिर और चलेगा नहीं ष्ठ सप्तम में चला जाएगा और चलेगा भी नहीं कोई आकर के कहेगा चलाओ फिर वो कहेगा अच्छा चलो नहीं तो चलाएगा नहीं अभी हमको पहले बंद करना पड़ेगा फिर बंद करके वो अभ्यास बनाना पड़ेगा और अभ्यास होने के बाद प्रारब्ध है तो फिर चलाएगा प्रारब्ध नहीं है तो जगत कल्याण का फिर चलाएगा नहीं धीरे धीरे शांत हो जाएगा अच्छा ये छह ऐसी का उच्चारण करेंगे शारा इसलिए जो साधन चतुष्टय में जो तृतीय साधन है ना तो साधन सट का संपत्ति चतुष्ट में तृतीय है ये तो अर्थात विवेक का तो चाहिए वैराग्य तो चाहिए तो तभी ये हो पाएगा वैराग्य नहीं तो ये हो ही नहीं पाएगा वैराग्य होने के बाद भी ये सब में बहुत महत्व रखना है तभी तो जाकर के मुंह तो आ पाएगा नहीं तो कठिन है और इसी में ही गर्मी होती है अर्थात जो तापो होता है साधकों को इसी में होता है इसलिए तपस्या करना पड़ता है इसको सहन करने के लिए जब हम इंद्रियों को रोकते हैं तो कठिन होता है किंतु तो उसके पीछे लगे रहने से हो जाता है एक दिन तो नियंत्रण हो ही जाता है अच्छा आगे टीका में परमत निराकरण मुख्यन आत्मतत्वम अवधारित परमत का निराकरण करके ये जो चतुर्थ प्रकरण आरंभ हुआ इसका पांच नंबर टिप्पणी दिया एत प्रकरणीय तृतीय तमाम कारिकात तमा तम तृतीय से आरंभ हो करके षशीति छिया ये कारिका पर्यंत परमत का निराकरण करके आत्मतत्व तो तो का अवधारण किया गया तृतीय कारि आया था भूत जाति मिचंती बादि कैचिदेव ही अभूत तो भूत जाति कुछ लोग कहते हैं अभूत जाति मिच्ती अभूत शून्य कुछ लोग कहते हैं भूत संख्या लोग कहते हैं पहले था वो खाली प्रकट हो गया शून्यवादी के लिए अभूत से पहले कुछ नहीं था उसका जन्म होता है इस प्रकार की सब कहते हैं वहां से निराकरण आरंभ होकर छयाशमी के दिन विप्राणम ऐसा स्वभाव पूरा हो गया आत्मतत्व स्थिति अवधारणा निश्चय हो गया अधुना स्व प्रक्रिय अवस्थात्र उपन्यास मुखे नदअवधारय अवस्था उपन्यती दूसरो का निराकरण दूसरा मत का निराकरण करके स्वमत अवस्थापन करना और अपने मत के अनुसार वेदांत मत में कैसे आत्म तत्व तो का अनुभव किया जाना है इसको अभी कहते हैं कदुना तो स्व प्रक्रिया या अवस्थात्र उपन्यास मुखे न वेदांत जागरत स्वप्न सुसुप्ति पांच कोश तीन शरीर इसी को लेकर के विचार करेगा बाकी और बहुत ज्यादा द्वैत का विचार नहीं करेगा इतना ही द्वैत अर्थात शरीर तक द्वैत उसके आगे जो कहेगा उसके आगे अगर विचार करना है तो फिर वेदांत नहीं है शरीर पर्यत ही विचार करके उसे हट जाना है अवस्थात्रय पहले दिखाएंगे दिखा करके उसे अलग कहेंगे तो उपन्यास मुख्य न उपन्यास कथन अवस्थात्र का उपन्यास उपन्यास अर्था कथन मुख्य न तद द्वारा अवस्थात्र दिखा करके तद अवधार तुम उसको बताने के लिए पहले अवस्था दय कहेंगे तीन अवस्था से अलग कहेंगे पहले दो अवस्था कहेंगे किसको किसको पहले कहेंगे जागृत और स्वप्न क्यों ये दोनों उपलब्धि होता है सुश्री अवस्था तो हमको उस समय कुछ पता नहीं चलता इसलिए पहले जागृत स्वप्न को कहते हैं सवस्तु स्वपल भंग लौकिक मिश्यते अवस्तु स्वपल भंग शुद्ध लौकिल अवस्तु सोपलम चौकिक शुद्धम सवस्तु अर्थात सत्य जैसा लगता है ऐसे व्यावहारिक वस्तु के साथ वस्तु ना सहित स्व वस्तु वस्तु अर्थात ये जो व्यावहारिक पदार्थ यहाँ लेते हैं और स्वपलंभ उपलंभ उपलब्धि उपलब्धि ज्ञान ज्ञान के साथ जागृत अवस्था में व्यावहारिक पदार्थ जैसे दिखते हैं और उसका ज्ञान भी होता है सवस्तु स्वपलंब ये लौकिक द्वयम द्वैतम जागृत अवस्था में ये अनुभव होता है लौकिक द्वयम द्वय द्वैतम लौकिक द्वैत व्यावहारिक जागृत अवस्था जागृत अवस्था में सवस्तु है और स्वपलंब है ज्ञान भी होता है वस्तु भी है वस्तु भी है कहता है किंतु वो वस्तु वास्तविक ही कोई पारमार्थिक वस्तु ऐसा नहीं है लगता है कहता है पर्वत दिखता है कहता है पर्वत है जैसे स्वप्नों में दिखता है तो कहता है इसी प्रकार के जागृत में दिखता है और मानता भी है कि है बोल करके किंतु स्वप्नों में कहते हैं कि अवस्तु स्वपलंबम चुद्धम लौकिकम ईश्वतें जो स्वप्नों है, है।, है, है वो भी सोपलंब है वहां भी ज्ञान होता है किंतु स्वप्नों का वस्तु है ऐसे मानता है अभी नहीं मानता है उस समय में मानता है किंतु अभी जागृत में आ जाने से तुरंत कहता है ना न वहां वस्तु नहीं था किन्तु स्वप्नों में ज्ञान नहीं था ऐसा कहेगा क्या ज्ञान तो हुआ स्वप्नों हमने देखा किंतु पदार्थ तो कुछ नहीं थे इसलिए कह दिया कि अवस्तु किन्तु स्वपलंभ उपलम्बो ज्ञान तो ज्ञान तो है किंतु अवस्तु इसलिए इसको शुद्ध लौकिक को कह देते हैं वो भी लौकिक है सभी लोगों को पता चलता है कि शुद्ध लौकिक अर्थात वस्तु रहित वस्तु रहित व्यावहारिक पदार्थ रहित होने से शुद्ध लौकिक कह दिया गया ये दोनों अवस्था का बात कह दिया अच्छा। में पूर्वकं दर्शयति वृत्ताकत्त अतीत का कथन करते हुए प्रकरणशेष आगे और जितना बच गया उसका तात्पर्य दिखाते हैं भाष्यकार कहते हैं अरुद्धवाद संसार रागद्वेशोषास्पदा द्वेशा, द्वेशा, प्रावादुका दर्शना एवं अन्योन्य विरुद्धत्वात ये सारे सांख्य हो योग हो न्यायिक हो वैशेषिक हो अथवा अन्य जो बौद्ध हो जैन हो ये सब अन्योन्य विरुद्धत्वात ये जो कहते हैं वो नहीं घटेगा उनका वो जो कहेंगे इनका नहीं घटेगा तो ये कारण सत्य है कार्य तो मिथ्या है कोई कहेंगे नहीं नहीं कार्य भी सत्य है कोई कहेंगे कारण भी नहीं है कार्य भी नहीं है इस प्रकार की नाना बात सब अन्य विरुद्धत्सार कारण दर्शनानि दर्शनानि विशेष हो गया ये सब दर्शन संसार का कारण है उसमें चलेंगे तो फिर पुनर्जन्म होगा संसार प्राप्ति होगी क्यों वो सभी लोग संसार को तो सत्य कहेंगे इसलिए फिर उसमें आना पड़ेगा राग द्वेष दोषास्पदानी राग द्वेष रूपक दोष का आस्पद आस्पद आश्रय आधार वो सब दर्शन सब भेद का कथन करने से उसे रागद्वेश होगा भेद ये इससे भिन्न है एक अच्छा है तो दूसरा खराब है तो रागद्वेश होगा तो रागद्वेश आस्पदा ने आस्पदा ने जनकानी रागद्वेश का आस्पद वो दर्शन है अर्थात तो रागद्वेष को उत्पन्न करवाएगा ये अच्छा है वो खराब है कहेगा दर्शनानि अतो मिथ्या दर्शना तत्वयुक्ति भी दर्शय चतुष्कोटि वर्जित्वाद रागादिदोष अनास्पद स्वभाव शांतम अद्वैत दर्शनम एवं सम्यक दर्शनमित उपसृतम कहा गया अत पूर्व पृश्न मिथ्यादर्शना मिथ्यादर्शना मिथ्यादर्शना चार नव टिप्पणी बाधित तो इति भाव उनका जो विषय है दर्शन है उसे बाधित तो है बाधित तो अर्थात व्यावहारिक अवस्था में आप ऐसे मानते हैं पारमार्थिक अवस्था आने से कहेंगे वो सब मिथ्या है जैसे प्रातिभाषिक सर्प व्यावहारिक रज्जु का ज्ञान होने से और नहीं है इसी प्रकार की पारमार्थिक ब्रह्म का ज्ञान होने से ये व्यावहारिक जितनी भी सब है संख्या योग न्याय ये सब ये सब भी नहीं समित सिद्ध हो जाएंगे भाष्य में तत्ति भी एवं दर्शित्व उस युक्ति जो सब पहले विचार हो गया अब तो तक इसको दिखा करके चतुष कोटि वर्जित्वाद चार कोटि कोटिस्ती अस्थि नास्ती नास्ती नास्ती ये चार कोटि ये सब वर्जित ब्रह्म में ये चारों कोटि नहीं है नहीं होने से राग आदि दोष का अनास्पद कोई एक कोटि रहेगा तो फिर दूसरे कोटि के साथ विरोध होगा जिसका कोई भी कोटि नहीं है उसका किसी के साथ विरोध नहीं है जैसे कहते हैं स्फटिक दर्पण इसका किसी के साथ विरोध नहीं होगा किंतु जो कैमरा है उसका विरोध होगा इसको रख लिया पकड़ लिया तो जो किंतु दर्पण होगा आप सामने में है तो आपके साथ मिल जाएगा आप चले गए तो भूल ही जाएगा वो फिर जो सामने में आ जाएगा उसका बात हो जाएगा तो बिल्कुल इसी प्रकार अर्थात जैसे बालक होता है ऐसे ही ऐसे ही महाज्ञानी भी ऐसे ही होते हैं छोटे महाराषी के बारे में लोग कहते हैं कोई सामने में आ जाएगा बहुत दुखी है पीड़ित है अपना दुख कहेगा कहते कहते वो कहने वाला का आंख में आंसू आ जाएगा और वो छोटे महाराषी भी रोने लगेंगे ऐसे बिल्कुल उसके साथ आदत में हो जाएगा तो फिर वो चला जाएगा फिर दूसरा कोई व्यक्ति आ जाएगा तो फिर कुछ और अन्य विचार चलेगा शास्त्र का विचार चलेगा आनंद का बात हुआ फिर वो हंसने लगेंगे दर्पण सामने में जो है तो वो नहीं है तो नहीं है तो गया तो गया जैसे बालक होता है तो, अर्थात तो ये जो बालक जैसा हो जाना ज्ञानी का वो उसका स्वाभाविक स्थिति इस प्रकार के आचरण नहीं करना है इसलिए कहीं क्या आता है तो ज्ञानी तो बालक जैसा है इसलिए कहीं भी खड़े हो करके मुद ना <laughs> वो सब ज्ञानी का लक्षण नहीं है तो, स्वाभाविक स्थिति अर्थात ये राग द्वेष से अतित हो जाएगा राग आदि दोष अनास्पदम स्वभाव स्वभाव शांतम अद्वैत दर्शनम ये जो अद्वैत से दर्शनम ये स्वभाव शांत इसमें और कोई अर्थात विक्षेप का कारण ही नहीं है यही सम्यक दर्शनमसम सम्यक दर्शन क्यों एक नंबर टिप्पणी दिया अबाधित विषय तो इसका विषय बाध नहीं होता है क्योंकि अद्वैत का अधिष्ठान का ज्ञान होने से फिर उसका और बाध नहीं होता क्योंकि वो उसके आगे और ज्ञान का बात ही नहीं है अधिष्ठान का ज्ञान हुआ बुद्धि ही चली गई अब बुद्धि ही चली गई तो फिर दूसरा ज्ञान और कहाँ से आएगा कौन करायेगा जब तो बुद्धि काम करता है तब तो, तो ये ये वो करेगा और जब बुद्धि ही नहीं है बुद्धिश्चन विचेष्टते तदा हो परमाम परमाम स्थिति कठोपनिषद में कहा गया यतिषंते ज्ञाना मनस बुद्धिश्च नचेषे ताहु परति यदा पंच ज्ञानेद्रिय अवतिषंते पंच ज्ञा मनसा सह मन संकल्प विकल्प ये शांत हो गया बुद्धिश्चे बुद्धि भी काम नहीं करती परम गतिभाष्य अम स्व प्रक्रिया दर्शनाथ आरंभ अभी जो अंतिम जितने कार्य गे ये वेदांत प्रक्रिया दिखाने के लिए दूसरों का निराकरण करना है स्वमत का स्थापन करना है ये ग्रंथों का कार्य होता है स्व प्रक्रिया क्या है टीका में कहते हैं पूर्व पृष्ठा में शिष्य से अध्यारोप दृष्टि आश्रित पदार्थ पदार्थ परिशुद्धिपूर्वको बोध प्रकारः स्व प्रक्रिया तया त आत्मतत्व प्रदर्शन परो ग्रंथ शेष शिष्य से अध्यारोप दृष्टि आश्रित अध्यारोप शिष्य आश्रित आरोपित जागृत प्रतिति प्रतीति छह नंबर टिप्पणी दीजा शिष्य आश्रित आरोपित जागृत प्रतिति अभी शिष्य शिष्य अर्थात जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो कहता है कि जागृत अवस्था मेरे को होता है स्वप्न अवस्था होता है सुसुप्ति अवस्था मेरे को ये सब अवस्था होते हैं तो सब अवस्था का आश्रय हो गया शिष्य ये अवस्था का आश्रय कैसा हुआ कहते हैं वो खाली मानता है तो आरोप तो इसको कहते हैं अध्यारोप अध्यारोपो दृष्टि में आश्रित पहले दिखाएंगे कि देखो ये चीज इधर दिखता है पहले दिखाएंगे ये जो दिखता है ये इससे अलग है आगे कहेंगे और ये अलग होने से इसको अलग किया जा सकता है अलग करके आप देख लीजिए जब तक अध्यारोप सटा हुआ है वो तो मानता है ये एक ही है इसलिए वेदांत तो पहले कहेगा कि एक ही नहीं ये दो है आएगा ये दो है पहले तर्क से सिद्ध करवा देंगे ये दो है अब हम कहेंगे हाँ दो तो है आपको अनुभव होता है ना नहीं होता है ये तो इतना सारे तर्क दे करके सिद्ध कर दिया उनको काटने का हमारा सामर्थ्य नहीं है ये तो सिद्ध है कि दो है आगे कहेंगे अब मान ली ये दो है कहेंगे इसको अब हटाने का उद्योग तो है उसको बहिरागे करना उसको हटा देना धीरे धीरे ये समी ऐसे आगे ये कहते हैं पहले अध्यारोप बता दिए आगे जागरद पदार्थ परिशुद्धि पूर्वक जो जागृद अध्यारोप हुआ है उसको अब शुद्ध करेंगे शुद्ध करेंगे अर्थात हटा देंगे कहेंगे ये सब नहीं है कैसे शुद्धि करेंगे तो सात नंबर टिप्पणी दिया परस्पर वेविक छूट गया क्या परस्परम वी बी बी विवेक वैविक अच्छा विविधत्य हाँ विविक वैविकता हाँ ठीक है ठीक है तथा विविक वैविक मतलब तया शुद्धि स्त्रीलिंग होने से वैविक अर्थात ये दोनों अलग अलग हैं आत्मा अलग है अवस्था अलग है ये विविकता करती है परिशुद्धि यही हो गया परिशुद्ध ये भिन्न है बोध प्रकार प्रक्रिया यही हो गया कि प्रक्रिया तीनों अवस्था से हम अलग हैं सुसुप्ती अवस्था में बुद्धि है काम करती है बुद्धि सुसुप्ती अवस्था में तो so, हम इसलिए बुद्धि से भी अलग है बुद्धि से हम अलग है ये बुद्धि कुछ निर्णय करेगा कुछ करेगा इसके साथ हमारा क्या संबंध है ये बुद्धि कुछ भी करेगा कहेंगे हमारा क्या संबंध तभी कह पाएंगे जब आप ये बुद्धि को शास्त्रीय करा देंगे नहीं तो ऋण लेकर के कहेंगे ऋण दाता को आपके साथ हमारा क्या संबंध है वो छोड़ेगा इसी प्रकार की इंद्रिय मन बुद्धि को शास्त्रीय से मार्ग से हटाया कौन हटाया जो हटाया ये ऋण लिया है ये सब प्रकृति का अंश है प्रकृति कभी उल्टा पुल्टा नहीं होती है उसका नियम है नियम अर्थात जल ऊपर से नीचे चलेगा नीचे चलेगा बनी नीचे से ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ये प्रकृति का नियम उससे हटाया कौन जो हटाया है वो ऋण लिया जब तक उसको ला करके फिर सीधा में छोड़ देगा तब तो प्रकृति कहेगा ठीक है मेरा सामान मेरे को दे दो और नहीं तो कचरा करके फिर ला करके हमको देगा वो नहीं लेगा इसी को शुद्ध करा देना चाहिए तो शुद्ध हो जाने से फिर छुटकारा हो जाएगा कैसे शुद्ध हो जाएगा कहते हैं ये विचार करने से हमसे ये अलग है हम इसका जितना शुद्ध कर पाएंगे ये हम ही है उतना शुद्ध आप नहीं करवा पाएंगे अलग है तो कहते ना कपड़ा हमसे अलग है निकाल करके पूरा पत्थर में तो हम उसको कर देते हैं किंतु शरीर को ऐसा पत्थर में कर पाएंगे कहे तो नहीं कर पाएंगे तो कठिन है उसे तो अलग है ऐसा निश्चय होने से उसको सुधार करना जल्दी होता है अपने साथ जब सटा रहेगा तब तो उसको आप सुधार करना कठिन है क्योंकि अपने को पीड़ा होगा क्योंकि सटा हुआ है इसलिए वेदांत तो कहता है कि अलग है वेदांत सुन सुन करके पहले अलग करना है बुद्धि हमसे अलग है तब तो उसका सुधार करना आसान हो जाएगा क्योंकि जो हमसे अलग है हम उसको जल्दी रोक पाएंगे और जो हमसे सटा हुआ है हम उसको कैसे रोकेंगे वो तो हमको लेकर के ही चलेगा पहला काम है कि हमसे अलग है वो क्यों हमारे ऊपर हबी हो जाएगी और नहीं होना चाहिए वेदांत तो तो पहला काम करेगा इसलिए कह दिया कि वही विक्तिया पहले विविध तो कराएगा ये अलग है ये अलग है उसका विचार से नहीं चलना है हमको शास्त्र के आधार पर चलना है तया तो यही हो गया स्व प्रक्रिया तया तो पहले शुद्ध कराएगा अलग कर देगा ये प्रक्रिया तया तो तस् एवं आत्मतत्व प्रदर्शन पर वो ग्रंथ शुद्ध करके शुद्धि के द्वारा आत्मतत्व का प्रदर्शन करेगा ये आगे वाला ग्रंथ तत्र जागरितम उदाहरती पहले जागृत अवस्था को दिखाते हैं जागरत स्वप्न पहले दिखाएंगे जो दोनों हमको अनुभव हो रहा है भाष्य में कहते हैं सवस्तु श्लोक का शब्द सवस्तु स्वपलंभम पहले सवस्तु सवस्तु का अर्थ कहते हैं संवृत्ति सत्ता वस्तु सह वर्तते इति सवस्तु वस्तु न सह वर्तते इति सब पुत्रे न सह इति सपुत्र वस्तु न सह वस्तु के साथ ये वस्तु सब क्या है कहते हैं समृद्धि सत्ता समृद्धि शब्द का अर्थ अन्यत्र कहते हैं अविद्या अर्थात तो अविद्या से इसकी सत्ता अविद्या से सत्ता और हम व्यवहार करते हैं। है अविद्या से सत्ता है सर्प की जो कि रज्जु में दिखता है वो तो मान लेते हैं अविद्या से दिखता है कितु तो जो थाली में हम भोजन करते हैं ये भी क्या रजू में दिखने वाला सर्प जैसा है हम मानेंगे नहीं इसको हम हम इसमें भोजन करते हैं थाली का बात छोड़ो जो रोटी खाते हैं तो ये कैसे सब हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं समृद्ध सत्ता दो नंबर में कहते हैं समृतऊ समृत है दो मात्रा है समृत दो मात्रा चाहिए सप्तमे समृतऊ का अर्थ व्यवहार काल ये जो व्यवहार काल ये अविद्या में ना समाधि में अविद्या क्योंकि ज्ञानी भी जो व्यवहार करता है कहा जाता है कि अविद्या लेस स ले करके व्यवहार करेगा इसलिए कहते हैं समृतो अर्थात व्यवहार काले सत व्यवहार काल में सत है सत्य तो किंतु जब समाधि में जाएगा कहे ऐसा कुछ नहीं है वास्तव तो नहीं है सब कुछ जब निश्चय हो जाएगी व्यावहारिक सद वस्तु न इत्यर्थ है तो इसलिए सौ वस्तु शब्द का अर्थ हो गया व्यावहारिक तो महारि का वहां पाठ चलता है ना पहले महारि अगर कहीं भी आवाज होगा दूर में तो अर्थात तो पाठ मतलब आवाज बंद होगा तो तभी महारि पाठ चलाएंगे अब तर्क संग्रह का डीवीडी सुने हैं महाराज जी का उसमें कहीं एक जगह में दूर में कहीं आवाज होता था खटखटता लगा कि कहीं जो कारपेंटर कहीं काम करता है हमारे से पूछते हैं पार्ट चलाएंगे ना बंद रखेंगे <laughs> तो वो डीवीडी हम जब सुना फिर आगे तो अगर हम पार्ट में बैठा है तो आवाज होगा तो जाकर के पहले मना करते थे बंद करो तो सब नहीं होगा तो धीरे धीरे लोग इसे भूल गए गेट बंद होना वो तो नियम अभी भी चलता है पार्ट का समय में गेट नहीं खुलेगा कोई गाड़ी अंदर नहीं आएगा तो ये सब इसलिए वो कहते हैं ना अरण्य में ये सब विचार होना है तो धीरे धीरे अभ्यास भी हो गया इतना गाड़ी मोटर चलता है बाहर में हम लोग अभ्यास तो हो गए किंतु इसे चित्त के ऊपर उसका प्रभाव होता है व्रण सामर्थ्य घट जाता है सवस्तु वस्तु ना सह वर्त इति सवस्तु तथा तो च उपलब्धि ही इसी प्रकार की उपलब्धि स्वपलम्ब उपलब्धि क्या है उपलम्ब उपलम्भ शब्द दिया है श्लोक में उसका अर्थ कहते हैं उपलब्धि उपलब्धि जो हमको ज्ञान होता है घट ज्ञान पट ज्ञान तेन सह वर्तते इति स्वपलंभम चर्था सवस्तु भी हुआ और स्वपलंभ भी हुआ शास्त्रादि सर्वव्यवहारास्पद जागृत में ही सर्व सर्वव्यवहार होता है शास्त्रादि व्यवहार पांच नव टिप्पणी शास्त्रादि व्यवहार अत्र आदि गुरुवादीना गुरुवादीन आदत्ते तो शास्त्र आदि कहने से गुरु गुरु शिष्य शास्त्र ये व्यवहार जागृत में ही होता है ग्राह्य ग्राह्य ग्राहक लक्षणम जागृत में कुछ ग्राह्य हो गया कुछ ग्राहक हो गया ये ग्रहण करने वाला ये ग्राह्य दर्था द्वैतम लौकिकम लौकिकम लोकादनपैतम अनपैतम प्राप्त प्रसिद्धम अन्नपैतम छिपणी दे दिया लोक संबद्धम तत्पिद्धम लोक प्रसिद्धम इसको कहा गया लौकिकम जागरितम है तथ्य ये जागृत अवस्था कह दिया स्वस्तु है स्वपलंब है ज्ञान भी होता है और व्यवहारिक वस्तु भी है ये जागृत है जो गुरु शिष्य शास्त्र ये सब व्यवहार भी जागृत में ही है टीका में यद्य प्रातिभाषिकम च जो भी प्रातिभाषिक है और व्यावहारिक च जागृत अवस्था में रजु सर्प है और गटपट भी दिखते है इसलिए प्रातिभाषिकम जागरित दोनों कह दिया स्थूलम अर्थ जातम प्रातिभाषिकम और व्यावहारिकम चूलम अर्थ जातम प्रातिभाषिक स्थूल अर्थ नहीं है जो स्थूल अर्थम आदित्यादि देवता अनुगृहितर इंद्रियर उपलभ्यते तो जागरित आदित्यादि देवता के द्वारा इंद्रिय उपगृहित होगा तभी इंद्रिय कार्य करेगा तब हम पदार्थों को देख पाएंगे तो जागृत अवस्था में ये सब होता है आदित्य आदि इत्यादि देवता से अनुग्रहित जो इंद्रिय वो सब के द्वारा उपलब्ध है उसको जागृत तो कहा जाता है द्वयम दर्थ मह तो ये द्वयम श्लोक में कहा सवस्तु स्वपलंभम चवय लौकिकमीष्य द्वयम क्या है भाष्य में कहते हैं द्वयम् द्वयम् द्वयम् अच्छा द्वयम् का अर्थ पहले कह दिया ग्राहक द्वयम् द्वयम् अच्छा पहच्छा भाष्य में दिया ना तृतीय पंक्ति में शास्त्रदी सर्व्यवहारास्पद ग्राह्य ग्राहक लक्षण ये आगे टीका में त्लोक लोक प्रसिद्धमित <misterius> श्लोक में जो कहा गया था लौकिकम इसका अर्थ लोक प्रसिद्धम इसको कहते हैं लौकिकम भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में कहा लौकिकम लौकिकम उसका अर्थ हो गया लोकाद टीका में कहते हैं तद व्याच तद अर्थात लौकिकम लौकिक शब्द का व्याख्यान करते हैं भाष्य में दिया लौकिकम का अर्थ लोकाद अनुपैतम प्रसिद्धम लौकिकम जागरित आगे टीका में न केवलम इदम जागरित लोक प्रसिद्धम किंतु वेदांतेशौकिक है केवलम इदम जागरित लोक प्रसिद्ध ये जो लो, जागृत अवस्था है ये खाली लोक प्रसिद्धम लोके प्रसिद्धम इतने लोक प्रसिद्ध सप्तमी समास जागरित केवल लोक में प्रसिद्ध है ऐसा नहीं है किंतु वेदांतेश में भी जागरित प्रसिद्ध है क्यों इसका विचार किया जाता है ये जागृत अवस्था ये हमारा नहीं है ये तो इंद्रियों का जागृत अवस्था है परम्पर या ज्ञान उपाय न प्रसिद्धम ये जो जागृत अवस्था है ये वेदांत में प्रसिद्ध है क्यों कहते हैं कि जागृत अवस्था में ही तो ज्ञान हो सकता है कोई स्वप्न सुसुप्ति में ज्ञान नहीं हो जाएगा जागृत में ज्ञान होने से आगे आपको स्वप्नों में भी हो सकता है जिसको जागृत में भ्रमाकार वृत्ति इतना हो गया संस्कार हो गया वो कभी स्वप्नों में भी देखेगा कि भ्रमाकार वृत्ति तो फिर वो स्वप्न में वास्तविक जो भ्रमा हो जाता है वो उसका जागृत भ्रमाकार स्वप्न भ्रमा भिन्न नहीं होता है वो भी उसके लिए समाधि होता है दोनों उसके लिए समान रहते हैं तो परम्पराया ज्ञान उपाय तो अनबिपणी दिया परम्पराया गुरु शास्त्र प्राप्ति द्वारा ये जागृत अवस्था ये भी इसलिए वेदांत में प्रसिद्ध है एवं लक्षणम भाष्य में एवं लक्षणम जागरितम यही वेदांतेशगृत का लक्षण है वेदांत में ये भाष्यकार इसलिए पंचीकरण ग्रंथ में कहते हैं इंद्रियर अर्थोपलब्धि जागरितम इंद्रियों के द्वारा अर्थ का ग्रहण होता है विषयों का ग्रहण होता है इसको जागृत कहेंगे तो जब इंद्रिय काम करेंगे यही जागृत है इंद्रिय काम नहीं करेंगे जागृत नहीं है इसलिए जागृत अवस्था इंद्रियो का है क्योंकि उसी में ही अंतर पड़ता है बाकी मनो बुद्धि आत्मा इसको कोई अंतर नहीं पड़ता जागृत स्वप्न में वो तो दोनों बराबर रहते हैं किंतु ये इंद्रिय ही फर्क पड़ता है इसलिए जिसका अंतर हुआ उसी का ही अवस्था कहा जाएगा इसलिए जो जागृत अवस्था ये वास्तविक इंद्रियों का है आत्मा में आरोप कर लेता है जब मैं देखता हूं कहता है और वहां मैं नहीं देखता हूँ वास्तविक इंद्रियों का कार्य था उसके साथ में सट गया इसलिए आत्मा में आरोप कर लेता है भाष्य में क्यागरित वेदंत वेदात है टीका में स्वप्नोपन उत्तरार्धम योजन उपन प उत्तरार्ध श्लोक का स्वप्न का उपन्यास स्वप्न का कथन करता है अवस्तु अवस्तुषुपल शुद्ध लौकिकम ईष्य अवस्तुपलबीका बाह्यन्द्रिय प्रयुक्त व्यवहार समृत्ति शब्दार्थ भाष्य में दिया इति भाष्य में अवस्तु समृत्तेर अभी अभावात् स्वप्न अवस्था में अवस्तु जागृत अवस्था में सवस्तु कहा था सवस्तु का अर्थ कह दिया कि समृद्धि पदार्थ पदार तो सवस्तु में वस्तु का अर्थ समृद्धि पदार्थ हो गया अवस्तु में अर्थात समृद्धि पदार्थ नहीं रहा समृद्धि पदार्थ का अर्थ हुआ था जागृत पदार्थ व्यवहारिक पदार्थ स्वप्न में वो नहीं रहा अवस्तु इसका अर्थ समृद्धि अभाव समृद्धि जो व्यवहारिक पदार्थ है वो भी नहीं रहे स्वप्न में टीका में बाह्य इंद्रिय प्रयुक्त व्यवहार समृद्धि शब्दार्थ जो समृद्धेरपी अभाव का समृद्धि भी नहीं है समृद्धि नहीं है का क्या अर्थ बाह्य इंद्रिय के चलते जो व्यवहार होता है वो नहीं है स्वप्न अवस्था में नहीं है आगे टीका में सोपी स्थूल अर्थवन स्वप्न संभवती सोपी वो व्यवहार भी स्थूल अर्थवत स्थूल अर्थ जैसा ये व्यवहार भी स्वप्न में नहीं होता है तो स्थूल अर्थ स्थूलश्च कह सकते हैं स्वप्न में जैसे स्थूल अर्थ नहीं होता है ऐसे स्थूल अर्थ व्यवहार भी नहीं होता है इस प्रकार के हम स्थूल अर्थ में कर्म धारे कर सकते हैं बड़े महाराज जी कि दस नंबर टिप्पणी देते हैं स्थूल अर्थवि स्थूला अर्थात्र स्थूलार्थ तत्र अर्थात तो जागरित तो जागरित इब इति सप्तम अंता वृत्ति तो, तो स्थूल अर्थ का अर्थ हो गया जागरित स्थूल अर्थ नहीं स्थूल अर्थो यत्र जागरित अर्थात जागरित यहाँ जो टीका में हुआ सोपी जागरित स्वप्न सोपी अर्थात तो वो व्यवहार जैसे जागृत में होता है ऐसे स्वप्न में नहीं होता वाक्य का पूरा अर्थ अलग हो जाएगा आप कर्मधारय घटाएंगे तो सामान्य अर्थ आएगा किन्तु बहुबरी घटाएंगे तो तो व्यवहार में जैसे जागृत में होता है ऐसे स्वप्न में व्यवहार भी नहीं होता है सामान्य अर्थ लेंगे तो जागृत में जो पदार्थ है वो स्वप्न में नहीं है कहते हैं ये तो सबको पता है ये कहने का क्या जरूरत है तो इसलिए बड़े महाराज जी कहते हैं जो पता है वो शास्त्र नहीं कहेगा कहता है कि जागृत में जो आप व्यवहार करते हैं वो व्यवहार भी स्वप्न में नहीं है इसलिए आप स्वप्न में सर्प देख कर के जो भय से उठ जाते हैं कम्प होता है वो सब भी वास्तव नहीं हो व्यवहार भी नहीं है आप जो देखे स्वप्न में व्यवहार क्या होता है बाकी व्यवहार करता है और देखना भी व्यवहार होता है कहते हैं वो सब कुछ भी नहीं है तथा च शु कर उपसंग्रतेषु जागृत वासना अनुसारे न समस्त अवभाषाकार अवभाषनम स्वप्न संबित इसलिए अगर स्वप्न में व्यवहार भी नहीं रहा पदार्थ भी नहीं रहा तो फिर वो दिखता कैसे कहते तो बाह्येशु करणेश बाह्य करण सब उपसंगार हो गए जागृत वासना अनुसारेण जागृत में जैसा देखा जैसा सुना उसका सब वासना बन गया जागरीते यदृष्ट युत्य वासन या स्वप्न या प्रपंच प्रतीत निद्रवस्था या, या प्रपंच प्रतीति सा स्वन उच्यते ऐसा कहते हैं तत्व तो तो तो में तो बाह्यक और पंचीकरण में तो बिल्कुल ये वाक्य हैं कर्णसु उपसृत जागरित तो संस्कारज प्र जागरित संस्कार प्रत्यय स विषय स्वप्न में विषय दिखता है जैसा लगता है जागरित संस्कार से होता है ये लक्षण दिए हैं पंचीकरण में जागरित वासना अनुसारेण मनस तदर्थ अवभाषाकार अवभाषण मन केवल तथ अवभाषाकार अवभाषण मन तर्थ बन करके दिख रहा है जागृत अवस्था में मन देखने वाला विषय दिखने वाला स्वप्न अवस्था में साक्षी देखने वाला मन दिखने वाला इस प्रकार की हो जाएगा ये स्वप्न शब्दितम इत्यर्थ। उसको शुद्ध लौकिक कहा गया शुद्ध मित्र केवलमती पर्याय गृह विवक्षित अर्थम आह शुद्ध लौकिक अर्थात केवल लौकिक केवलों का क्या अर्थ है भाषा में कहते हैं स्वपलंभम स्वप्न अवस्था में अवस्तु तो है किन्तु स्वपलंभम वस्तुवत उपलम्भन उपलम्ब वस्तु जैसा वास्तव जैसा दिखना ये हो गया उपलम्ब असती अपनी वस्तु नहीं वस्तु तो नहीं है किंतु दिखता है वस्तु जैसा है तेन सह वर्तते इति स्वपलंबम तो वस्तु नहीं है किंतु दिखता है ये दिखने के साथ वो विद्यमान है तो वहां कहा गया स्वपलंबम और वहा कहा गया कि शुद्ध लौकिक शुद्धम अर्थात तो केवलम केवलम अर्थात प्रभिविक्तम जागरितात स्थ स्थू है दीर्घ उकार भाष्य में जो अंतिम प्रभिविक्तम जागरितात स्थूलात स्थ में उकार है दीर्घकार चाहे भाष्य का नीचे से द्वितीय पंक्ति में न शुद्धम केवलम प्रभिविक्तम जागरितात स्थूलात लौकिकम जागृत जो स्थूल है उससे ये भिन्न है प्रविविक भिन्न सर्व प्राणी साधारणत्व तो सभी प्राणियों का स्वप्न अनुभव होता है ईष्यते स्वप्न अर्थ स्वप्न सभी के सभी को अनुभव होता है तस्या लोक प्रसिद्धत्वम लौकिकमित अने उतम तद विवृण्ती ये जो स्वप्न है वो भी लोक प्रसिद्ध है इसलिए लौकिक कह दिया गया किन्तु व्यावहारिक वस्तु नहीं होने से उसको शुद्ध कह दिया गया सदैव तो विवृणति भाष्य में का सर्व प्राणी साधारणत्व सभी को स्वप्न अनुभव होता है जिस समय में इंद्रिय कार्य नहीं करेंगे वो स्वप्न है कहेंगे मैं कैसे स्वप्न देख रहा आप गंगा जी का किनारे बैठे हैं और सामने का पदार्थ नहीं दिख रहा है चला गया मन और कहीं तो जानने वाला कहेगा स्वप्न में चले गए कैसे स्वप्न में बैठा हूँ भाई कहेंगे आप बैठा ही नहीं लक्षण नहीं घट रहा है आप इंद्रिय काम कर रहे हैं तो अब जागृत है इंद्रिय काम नहीं कर रहे हैं आप अब में है मन कहीं अन्यत्र चला गया कहते में चला क्यों आप जागृत नहीं है इसलिए कहा जाता है पहले उत्तिष्ठ अतिष्ठ आगे कहेंगे जागृत जागृत अर्थात अभिमुख हो जाओ हम तो बैठे है कहते हैं बैठे नहीं आप स्वप्न में है अगर मनो कार्य नहीं करता इंद्रिय कार्य नहीं करता आप अगर सुन नहीं रहे तब आप स्वप्न में है कहते हैं जागृत अज्ञान और ज्ञान निद्रा से सुसुप्ति से उठ जाना फिर आगे स्वप्नों से भी उठ जाना मन नहीं चलना चाहिए अर्थात मन, मन नहीं चलना चाहिए अर्थात इधर उधर नहीं एकाग्र होना है ये सतासी कार्य का उच्चारण करेंगे पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शांति आँ